अन वे में सदाभ्यास न कि लेन का सदा अभ्यास करें वेदांत के उसका क्या फल होगा कौशला विवर्धन दे कैसा अभ्यास पाठवात तथा तद विवेको अभ्यभ्यास विषद जैसे लोक में जो दृष्टान्त या काव्य वगैरह से काव्य का अभ्यास करने वाला हो अभ्यास करने वाला हो नाट का अभ्यास करने वाला तो उपासना याग जप तब करने वाले चाहे का अभ्यास करने वाले वे कोई भी हो जो आप जैसे ही सब अभ्यास कर क्या होता है कौशलान विवर्धन और कुशल और कुशल और कुशल होते जाते हैं जिस कार्य को जितने अभ्यास करोगे उसमें आप उतनी ही कुशल होते जाएंगे जिस शास्त्र में जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आप कुशलता पड़ जाएगी तेषाम अभ्यास पाठवाद कौशल विवर्धन था आपके अंदर क्या बढ़ेगा विवेको अभ्यास आपके अंदर वे विवेक और विस्तार को प्राप्त होता जाता है विवेक और पक्का होता जाता है जो खिचड़ियां हैं मिश्र हो रखे हैं हो रखा है अन्योन्यभ्यास जो हो रखा वो पृथक पृथक स्पष्ट भाषित जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी स्पष्ट आपको दृश्य से आप दृष्टा आप को अलग दृष्टि बादल होती जाए उतनी सूर्य का प्रकाश बढ़ते जाता है उसी पर जितना आप विवेक शास्त्र अभ्यास करते जाएंगे उतनी उतनी क्या होता है जितना मल है विक्षेप है ऐसे अलग होते जाते हैं और अपना स्वरूप से हैं तद्व अभ्यास अश्यास इस आत्मा का चिंतन के अभ्यास कर करने से विवेको विषगाये यथा तेम का अभ्यास करने वाले उन लोगों का अभ्यास अभ्यासी कुशलता के कारण से तत्व में भी और कुशल होते जाते हैं एवं अश्भि को भी अभ्यास, अभ्यास के वजह से किससे विवेक पड़ता है? विवेको किसादेदियों से अलग करके आत्मा का जो ज्ञान है वह ज्ञान विषदा स्पष्टम भवति स्पष्ट हो जाता है विवेक वैश्ध्य से फलम विवेक की स्पष्टता होना विषदता होना साफ होना उसका क्या फल है और उसका वर्णन करने जा रहा है अभ्यास का फल विवेक का विशद होना विवेक का विशद होने का फल आगे क्या है वो बता रहे विश्वंगता अन्वय व्यतिरभ्याक्षण्यवीत है भोक्तृत भोक्तृत का विवेचन करते हुए वेन चलेगा कैसे करेगा भोक्तन शर्राजग कर दिया मैं भोक्ता निर्णय कर लिया अब भोक्त के स्वरूप का चिंतन कैसे करेगा वो वो जागृत आदि में देखेगा जागृत में जो भोक्ता है वो स्वप्न में नहीं है भोग के पदार्थ वहां ही नहीं जो भोक्ता वहां है तार से नहीं है वहां तो राजा था यहां तो भीख मंगा स्वप्न में तो पेट भर के खा के सोया था भंडारा खा के भूखा तो नंगा घूम रहा है इसका मतलब तो वो भोक्ता लगे है भोगता अलग है इसका मतलब तो सच्चा नहीं वो भी भोक्ता सच्चा नहीं इन दोनों भोक्ता को देखने वाला मैं जो साक्षी मैं ही सच्चा हुए साबित हो गया ये तो हुआ ना कि यहां तो भंडारे का भोगता था जागृत में और स्वप्न में गया तो भूख भुक का भोगता बन गया खाया हुआ याद नहीं उसको और भूखा पड़ा है ये सब भूख का भोक्तृत्व तो, या भंडार का तो, ये दोनों भोक्तृत्वों तो सच्चा नहीं है ये सच्चा होता हो, तो भूखा नहीं हो सकते वो भूखा सच्चा है तो भंडारा खाना झूठा होगा दो दोनों सच होगा ना ये नहीं यह तो दोनों झूठा है इन दोनों से कोई सच्चा चीज होगा फिर और ये दोनों ही रह जाते हैं सुषुभ में चले जाओ जागरदा दिशु असंगदा अगर जागृत आदि में जब देखोगे तब पता चलता है जागृत वाला जो भोक्ता वो स्वप्र में नहीं स्वप्न में वाला जो वो सुषुप्ति में नहीं सुषुप्ति का वो जागृत में नहीं एक के दूसरे के सबका अपना अलग अलग भोक्ता लोग बैठे हुए हैं इसे नाम भी अलग अलग दे दो तो ना आप जागृत में विश्व नाम रख दिया स्वप्न में तेजस रख दिया सुषुप्ती में प्राग्ञ नाम रख दिया विश्व तेजस प्राग्ञ अब वास्तव तीनों ही इन तीनों का जो साक्षी इन दोनों को देखने वाला जो मैं जो निर्णय ले रहा हूं यहां था वहां नहीं वहां था तो यहां नहीं ऐसा जो निर्णय कौन ले रहा है जिन दोनों से अलग होगा वही नहीं देगा, वो साक्षी ही सब भोक्ता से अलग हो गया आप आत्म ज्ञान जागृता विश्वसंगता कैसे निर्णय लेगा अनवय वितरक अभ्यान अन्वय और वितरक ये वहां नहीं है वो यहां नहीं है यहां है तो वहां नहीं वहां है तो यहां नहीं है तो ये और एक चीज़ सब जगह कौन रह रहा है वितरक के, के द्वारा साक्षिणी अध्यवसीय साक्षी के विषय में दृढ़ निश्चय हो जाता है विवेक का विशदता का फल का हैोक्तृ तत्व भोक्तु पारमार्थिक से किसका चिंतन कर रहा हूं जगत का नहीं अन्वय व्यतिरिक से भोक्तृत भोक्तृत का चिंतन हमें करना भोक्तृत का चिंतन का मतलब भोक्ता के पारमार्थिक स्वरूप को जानने की चेष्टा विविंचता भोग्य भय जड़ जाते भेद न जानता भोग्य पू्यो से भेदता हुआ पुरुषेण ऐसा पुरुष के द्वारा जागृदारिश पहले आपने जान तो लिया भोग्यों से भिन्न ये भोक्ता यह आपका निर्णय हो चुका है भोग्यों से भोगता को भिन्न निश्चय कर चुके हैं ऐसा जो पुरुष है वो क्या करेगा अभी जागृदियों में अगर शुव जागर स्वप्न सुसुप्ति अवस्था साक्षी जागृ स्वप्न सुसुप्त रूपी अवस्थाओं में साक्षी में असंगता अध्यवसियत है निश्चित साक्षी में वो का निश्चय करता है वो अन्य क्या है थोड़ा समझाइए कैसे निश्चय कर पाएगा अनवय व्यतिवे व्यतिरेक दर्शेती तो वही अन्वय व्यतिरिक को अब दर्शाते दृश्यते दृष्टा जागृत स्वप्न सुनने दृष्टा जो साक्षी है दृष्टा इसके द्वारा जो चीज जहां देखा जा रहा है वो चीज वहीं रहता है और अन्यत्र नहीं रहता दृष्टा जो साक्षी है उसके द्वारा जागृत <द्रिश्टा -शाक्षी> में जो जो चीज अनुभव किया गया वह जागृत में ही रह जाता है वह स्वप्न में नहीं जाता अर्थार दृष्टा साक्षी के द्वारा जो स्वप्न में अनुभव किया गया वह स्वप्न में ही जाता।। में वो रह जाता है सुषुप्ति में ही जाता या जागृत में नहीं जाता और सुषुप्ति में जो अनुभव कर रहा है दृष्टा साक्षी वह सुषिप्त में ही रह जाती है वह जागृत स्वप्न में नहीं आता इसमात्र साक्षी है जो सभी में रह करके सभी में क्या हो रहा है कैसा कैसा चीज है सारे चीजों को देखने वाला अनुभव करने वाला है वो ये निश्चय कर लेता है ये जो यहाँ है यही रह जाता है अन्य दो अवस्थाओं में नहीं जाता जो वहां है वही रह जाते हैं अन्य अवस्थाओं में नहीं आते हैं ये निश्चय कर लेता है अतएव ये जो जागृत स्वप्न शक्ति में भोग और भोगत्री विभाग है भोग भोग भोग भोग्य ये तीनों में त्रिपुटी का विभाग जागृत में देख स्वप्न में देख रहे हो और सुषुप्त में केवल भोगतृत्व है वहां पर और भोग्य है भोग का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता ऐसा जो चीजें हैं ये सारी चीजों को देखने वाला आप साक्षी अलग है जागृत आध्यम यस्मिन स्थान है जागृति स्वप्ने वा सुषुप्तो वा यथूलम सूक्ष्म आनंदेती त्रिविदम भोग्यम जागृत में स्थूल का भोग्य हो रहा है सोल भोग्यों का भोग और स्वप्न में सूक्ष्म भोग्यों का भोग सु में आनंद का भोग हो रहा है वह भोग्यम दृष्टा साक्षिणा दृश्य साक्षी के द्वारा इन सारी चीजों को देखा जा रहा है अनुभूय दृश्य दिशा देखता है का मतलब अनुभव करता है तत् दृश्य तत्र नहीं वे वे जो जो दृश्य थे वे क्या करते हैं कहाँ रहते हैं तथा अवस्था उन्नी उन्हीं अवस्थाओं में रहते हैं इत्रत्र न इतरशम नास्ति ना अन्य अवस्था में वो नहीं रह जाते हैं दृष्टातु तो यही जो दृष्टा है साक्षी वो सर्वत्र अनुगत्या वर्तते इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत होकर के विद्यमान है इसे साक्षी अन्वय हो रहा है और भोग भोक्ता भोग में विचार हो रहा है सर्वसम्मता और यह अनुभव सर्वसम्मत है प्रसिद्ध मिल जो श्रो क्या प्रसिद्धि के लिए है तत्र त्रेत्र अनुभूति न केवल अनुभव यह केवल सबका अनुभव इतनी बात नहीं इसको आगम भी अनुवाद करके साक्षी को समझा मंत्र ले रहे, रे सत्र किंचित पश्य अनुवादेर असंगो युष कते वह जो साक्षी है शुद्ध स्वयं ज्योति आत्मा है तत्र किंचित पशती जो कुछ भी स्वप्न में या जागृत अनुभव करता है अन्य साक्ष्य से कोई अनुगत नहीं रहता साक्षी का कोई संबंध नहीं किसी भी चीज के साथ सब देख रहा है सब सबका अनुभव कर रहा है किसी के साथ अपनापन नहीं होता यह साक्षी कभी किसी चिपकता नहीं भोक्ता अपने भोग्यों के साथ संबंध जोड़ के छिपक जाता है अनुराग करता है साक्षी सबको देख रहा है इन सभी को देखता हुआ भी किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं सबसे अलग यही बात योग निद्रा में कहते हैं जैसे स्वामी सबको देख रहा है जैसे स्वामी सबको देख रहा है तुम वहां खड़े होकर सबको देखो तुम्हारा शरीर लेट के पड़ा हुआ है वो योग निद्रा कर रहा है तुम बाहर खड़े होकर अपने शरीर को देख रहे हो सबको देख रहे हो ऐसे बोलते हैं अलग करके वो है, वो साक्षी है, है, उसको अनुभव कर जो वेदांत नहीं पड़ा योग्रा की इन पंक्तियों को समझ नहीं सकता बड़ा महत्वपूर्ण पंक्तियां बोलते हैं ये जो चीज है उससे अलग है कैसे कहा भविष्य असंघू पुरुष ये अनुगत न होने से ये पुरुष कैसा है ये असंग है सवाएशन संप्रसादे रत्वा रित दृष्टि पुण्य पुनः प्रति प्रदियों आद्रवेश साक्षी रूप आत्मा एक तस्वीन संप्रसादे इस शक्ति में रत्वा चरित दृष्ट इसमें रमन करके के खा पी करके देख करके पुण्य पुण्य पाप के अनुसार पुनः प्रदिन जैसे किया था वैसे ही लाउड में आ जाता है वाक्य इत्यादि इत्यादि वाक्य दाक्य दर्थ तक्य अर्थत पाठ श्लोक में कर सीक्षते किंच किंचित तीचद जो कुछ भी वहां अवस्थाओं वहाँ देखता है तेन उनके साथ अन्यगतो भवे असंबद रहता है अतएव ये पुरुष को असंग कहा पुण्य पापंच और स्वप्न में अनुभव करके चीजों को घूमता है फिरता है खाता है पीता है मौज करता है स्वप्न में करके क्या होता है वापस अपने पुण्य पाप कर्मानुसार है ना अपने अपने शरीर लौटता है बड़ा आश्चर्य देखो कैसा माया का खेल है यहाँ आप सुशिप्त में चले ये ब्रह्म में अनुभव कर रहे आनंद का शरीर कोई भान नहीं शरीर में। ये दूसरे में चले जाना चाहिए। ये ऐसा हो जाता तो फिर तो हाँ, आचार्य हो गए और उसने दूसरे गधे के शर में जग गए बेकार हो गया और गधे हो गए गधे के शरीर में चले गए ऐसा कभी नहीं होता चित्र माया का खेल है आप भले ब्रह्म लीन हो जाते उस को के लिए अपने विद्या के साथ जब लौटते हैं तो जब पुण्यम प्रापम चुन प्रति न्याय प्रति योनी आद्रवती जिस तरीके से गया था उसी तरीके से लौट करके उन्हीं शरीरों में लौट गया मश को मश को भगवती न सिंह भवती मशक मश की होता है सिंह नहीं होता इतने में श्रुति इस प्रकार श्रुतियों में बड़ा उद्घोष किया हुआ है स आत्मा वह मैंने कौन है वो स आत्मा तत्र तस्मता है जो कुछ भोग्य है उसको देखता है अनुभव करता है पश्य तेन ने अनन्वागत होवे उस दृश्य के साथ अनबागत होता अनुगत नहीं होता संबद्ध नहीं होता अनुस्रुत गो न भवे उसका पीछा करते संबद्ध नहीं हो जाता किंतु स्वयं अवस्थान छोड़ करके एक दूसरे पुन्य अनुभव कर रहा है उसको लेके चलता नहीं अपने साथ उसे संबद्ध नहीं होता है ना कि अपने साथ हो जुड़ता नहीं है उसको वही छोड़ देता है सारी चीजों को वहां से जागरूक करा जाता है स्वप्र का सुख दुख तो अपने पदार्थ सारी चीजों को वहीं छोड़ करके जागरूकता तो तो तो आप जाते हो कहीं पर भंडारे में गए आप जिस चीज के साथ लेते हो, हो आप जब दिया गया दक्षिणा को मानते हो ना मेरी है झोली तो में डालकर लाओगे नहीं तो कैसे लाओगे जहां गए आप उस चीज को अपने साथ लाते जिसके साथ आपका संबंध हो जाता आप मानते मेरी है उठा के अपने साथ और सा ऐसा भला आदमी है ये जहां भी जाता है सब आनंद भोगता है लेकिन वहां कुछ भी अपना नहीं होता हो किस किच्छा से कोई संबंध नहीं होता इसे वहां अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता असली विरक्त ही होता है यही साक्षी का स्वभाव है वो हर अवस्था में जाएगा वहां का सारा भोग करेगा इन चीज के साथ कोई संबंध नहीं है इसे जागृत में आता है वहां तो कोई भी चीज अपने साथ लेकर कोई चीज देखे वहां नहीं जाता क्योंकि ये उन वस्तुओं के साथ और भोग्य भोक्तृ भोग के साथ में कोई इसका संबंध नहीं है अनाद आया वै त्य बिना चल देता है ये साथ भोक्तृत्ता विवेचन पराणि पराणी श्रुतियंत्रण विवेचन करने वाले अन्य भी बहुत सारी श्रुतियां हैं उनमें से कुछ कुछ को दर्शा रहे त्रम्वाते जागृत स्वप्न सुशक्त्यादि प्रपंचम यकाश जागृत प्रपंच को स्वप्न प्रपंच को शुक्ति के प्रपंच को भी जो प्रकाशित करता है वह ब्रह्म का कर प्रकाशन करने वाला ब्रह्म मयहू इति ज्ञात तो ऐसे जान करके सर्वबंध ही प्रमुचित है बंधों से मुक्त हो जाता है यद सत्य ज्ञान आनंद लक्षणम ब्रह्मा जो सत्य ज्ञान अनद्रह्म इत्यादि वाक्य से कहा हुआ आनंद लक्षण रूप ब्रह्म है साक्षी रूपे अवसित साक्षी रूपे में व्याप्त है तिंचित कर करता है प्रकाशयती तद ब्रह्म अहम अस्मी न बुद्धि चिदा भाषा अहम अस्मी वह ब्रह्म हूं अर्थात क्या है बुद्धि ये चिदा भाष ये मन इंद्रिया वगैरा वगैरा मैं नहीं हूं ऐसे जान करके जान के का मतलब श्रुति से जाना और अनुभव कर लिया ऐसा अनुभव पूर्वक जो निश्चय है उसके यहाँ का सजेगा सर्वबंध ही परमातत्व कर्तृत्व प्रमुख तो सकल बंधन सबने परमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व दस्तृत्व स्पष्टत्व इत्यादि मंत्रित विद्यातृत्व वगैरा वगैरा उपायों को लेकर के जिसके अंदर था उन सब सबसे प्रकर्षेण रूपेण है सकल स्वरूपों से वो मुक्त हो जाता है एक आत्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुशक्तिषु स्थान्यतीत पुनर्जन्म न एक आत्मा मंतव्य मनन करना चाहिए किसका मनन करना चाहिए तो जागृत सब चढ़ने वाला एक एवं आत्मा एक ही आत्मा है और वह आत्मा कैसा है जिस स्थान में रह रहा है स्थान त्रय व्यतीत स्थान त्रय से अतीत इन स्थानों में रहते हुए भी, भी इन स्थानों से अतीत है वो इन स्थानों से कोई संबंध नहीं ऐसी आत्मा का मनन करने से क्या होता है पुनर्जन्म जन्म चक्कर छूट जाएगा सकल अवस्थाओं में अवस्थाओं को का भोक्ता भोग्य भोग को प्रकाशन करने वाला वह वा साक्षी रूपा एक में आत्मा है उसी का मनन करना चाहिए क्योंकि वही एक ऐसा चीज है यहां जो स्थानों से असंबद्ध है असंग है स्थान आतीत होकर रहता ये जब आश्रम में रह रहे हैं तो आश्रम में किसी भी वस्तु के आ सकती नहीं है आश्रम से उठे हुए आश्रम से व्यवस्था से भी अलग सबसे अलग यानी आपका आश्रम किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं है वो दृष्टान्त के लिए वो क्योंकि आपका आश्रम नहीं है ना <laughs> न या आपका आश्रम होगा तो पता चलेगा हर चीज आपका मोह करगा तो आपका अपना आश्रम होता हुआ किसी वस्तु में आपको कोई समझना रहे निर्लिप्त भाव से रहना एक बड़ा कठिन काम है शरीर में रह रहा हूं शरीर से निर्लिप्त होना पड़ेगा ये अभ्यास हो जाएगा जिस आश्रम में रहता तो निर्लिप्त होना आसान हो जाएगा इसलिए कहा संक्राचार्य उपदेश आश्रम में जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं हुआ है उसको वेदांत को उपदेश देना ग्यारह अपने शरीर से वेदा जी हमेशर को भी सत्य मान रहा है उसके सुख दुख में सुखी दुखी मान रहा है अपने आप को उसको संभालने में लगा हुआ है तो आदमी क्या वेदांत समझे नहीं समझ इसके सुख दुख से जो सुखी दुखी नहीं होता किसके सुख दुख दृश्य रूप में देखता है वो वेदांत समझ सकता है इसके सुख दुख को जो दृश्य रूप में देख सकता वो वेदांत समझ जिस दुख से सुखी दुखी हो जाता है वो अज्ञानी ये पामा है वो वेदांत को नहीं समझता। तो हो रहा है कुछ हो गया घाव हो गया चलो लगाओ। अब उसके दुख से दुखी नहीं होना बढ़िया पंखा चल रही ए सी लगा हुआ है सो है तो सुख से सुखी नहीं होना वो भी एक दृश्य समझो ये भी दृश्य तब वहां से निकलने पर सड़क पर सोना पड़ जाए तो दुख नहीं होगा दुख से दुखी नहीं होना सुख से सुखी नहीं होना ये मूल बीज है घबरा जाता, जाता। थोड़े नहीं घबराने का मतलब इतना है उसके अंदर शरीर के प्रति कि में दर्द है कई बार हो जाता है लोग करते पाठ बंद करो दर्द ठीक है, है उसको देखो दृश्य है उसमें गोली दे दो खिलाओ सर तुम्हारे लिए भोजन खा दे तू मेरा भोजन वेदांत है मैं तो पाठ पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा तो अपने जगह रहो अपनी दवाई खा करके अपने भोजन खाके मैं अपने जगह वो दृश्य के साथ ताला में हो जाए फिर दिखाई दे सर दर्द दिखाई दे करेगा वो दृश्य है तो दृश्य में लग जाओ जब तक शरीर बैठ सकता है जब तक शरीर बोल सकता है तब तक वेदांत छोड़ना अच्छा बैठ ही नहीं पा रहे तो पढ़ाए बोल ही नहीं पाएगा तो पढ़े व्यवस्था में कौन देते तो ठीक अस्पताल ले जाओ सही नहीं ठीक कराओ सर जैसे होता है ना गाड़ी खराब हो तो क्या करो तो मैकेनिक ले जाते हो अभी गाड़ी खराब हो गई तो क्या करें? इसके में मिखे डॉक्टर लोग हैं ना उनका ले जाना पड़ेगा भाई तो रिपेयरिंग करो इसको बिगड़ गया है कौन सी पुर्जा दबड़ा रहा है थोड़ा तो तेल डालो ग्रीस नहीं कहीं डालना पड़ता है कहीं कोई बोल्ट टाइट करना पड़ जाता है कहीं कुछ करना पड़ता है जैसे वहां होता है वैसे इस गाड़ी का भी करो कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है तो क्या कर उसको तो बेच देते हैं ना तो गाड़ी ठीक नहीं हो रही तो करेंगे उसको बेच दोड माल शरीर ठीक नहीं हो तो क्या होगा ईश्वर को क्या दूसरे से पकड़ लो भाषा से जीर्णानी हाँ यथावी जैसे जीर्ण फट फटके फटके क्या तो मेरा वस्तरे, मेरा वस्त्र तो है तो करोग्रिपकते रहोगे ले ले न इस शरीर को छोड़ो दूसरे शरीर को पकड़ो भगवान देगा विदाम बुद्धि योखम तम श्रीमदाम ब्राह्मणा नाम को लेमदाम आपने आप सही जगह आपको जो है भेज दे फुटबॉल उधर जाके पैदा हो जाएगा सही घर में जाके पैदा हो जाएगा फिर उसको दोबारा बचपन से गर्भ से आदि से उसको अच्छा वेदांत का संस्कार देते रहेगा ऐसे घर में पैदा करते निष्ठा आपकी होनी चाहिए ना यावत मुक्ति पर्यंत ऐसे निष्ठा पूर्वक करेगा आ सकते कालम निरंतरिम वेदांत चिंता आ सकते कालम निरतर वेदांत चिंता निरंतर वेदांत चिंतन से लगे रहोगे तब निश्चित रूपना पहुंच जाओ तब अगला जन्म निश्चित रूपना ऐसी जगह देगा भगवान कि दो चार जन्म के अंदर आपको मुक्ति हो जाएगी नहीं तो लाखों जन्म लगते रहेगा यानी एक जन्म लगे रहो लाइन इधर लाइन में लगे रहेंगे ना और धक्का पीछे वाले मारेंगे तो अपना पहुंच भी जाएंगे और खुद ही प्रयास कर दो जल्दी पहुंचे जब गुरु जी धक्का मारते रहे कहां तक धक्का मारेंगे अपना प्रयास कर रहा अपने चिंतन करोगे जल्दी से जितनी लगोगे, इस जल्दी जितनी जल्द जल्दी पहुंच जाएंगे इसलिए देखो, श्रुति दिया था इन्होंने, न विद्यते। से एक आत्मा मंत्रव्यवस्था आत्मा का ही मनन करना चाहिए इस प्रकार वेद ज्ञान के द्वारा स्थान से परे जो चीज है से जो अलग उस आत्मा का अनुभूति हो जाती है तो पुनर्जन्मे पात अन नास्तिक इस शरीर के पाप के अंतर मरने के अंतर अगला कोई शरीर भी आपको प्राप्त नहीं होवेगा एक और स्वृति अरे भोक्ता भोगस्त भवे तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो अहम सदाशिव त्रिषु तीन धाम है हमारे पास जागर स्वप्न सुन का तीन धाम है तीन पूरे है तीन नगरीय इनमें हम भ्रमण कर रहे हैं और इनमें क्या भ्रमण कर, कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं भोग भोक्त और भोग इस त्रिपुटी के द्वारा भोग भ्रमण कर रहे हैं यद तेभ्यो विलक्षण उन से विलक्षण कौन है साक्षी ये भोग भोग भोगता इन त्रिपुटियों का भी जो साक्षी वो जो है कैसा है वो सदा चिन्मात्र सदाशिव चिन्मात्र है वो सदा शिव है वही मैं मयहूंग हंसा सोहं परमात्मा छिन्मयोहम सच्चिदानंदोहम शिवह मंत्र महामंत्र रोज़ स्मरण करता है सवेरे दोपहर शाम रात चौबीसों घंटा यही चिंतन चलता रहता है शिवो हम शिवो हम हम हम हंस स्वहम परमात्मा छिन्म सच्चिदानंदम परम हंसायुध मे तन्नो हंस प्रचोयात हंस गायतम हंस बनना है, जपना तो जल को अलग करने क्षमता है ऐसा सन्यासी को तो दीक्षा में हंस गायत्री की दीक्षा दी जाती है कभी आप तक जो गायत्री तुमने जब दिया उसकी कोई जरूरत नहीं न गायत्री वावित्रीवास्तु हंस गायत्री वो हाथ जो था सब था आप इसको जपो तभी हंस बन सको दीक्षा में दिया जाता है ये सब इसलिए होते नहीं कि ताकि आपको शीघ्रता पूरा विवेक जागृत हो जाए ऐसे उपासना वहाँ भी दी गई सन्यास के बाद उपासना करने को बोल रहे हैं एक मंत्र को जपो तुम तो। तो पता है सन्यास तुम लिए हो वस्त्र पहने हो अभी और रंग में चढ़े नहीं हो कपड़े में रंग चढ़ा है हृदय में रंग नहीं चढ़ा इन चीजों को दी गई है तो हृदय में भी रंग चढ़ जाए रागवेश दूर हो जाए सारे सारीता ममता भक्त भोग्य भोगता भाव समाप्त हो जाए इसलिए दिया जाए कह रहे थे भोग्यम स्थूल विविप्त आनंद स्वरूपों में किन अवस्थाओं में भोग्य क्या है जागृत स्थूल है स्वप्न में प्रविवित मन सूक्ष्म है और शक्ति में आनंद स्वरूप भोगता जो भोगता है तीनों धर्म कौन है विश्व तेजस प्राग रूप विश्व तेजस और प्राग रूप है यश्च भोग जो भोग तद अनुभव रूप उनका अनुभव ही भोग है इति ये ये जो त्रिपुटी अनुभव में आ रहा है तेभ्य स्थान आदिभ्य विलक्षण उन स्थानादियों से विलक्षण यह चिन्ह मातृप साक्षी साक्षी है सदा शिव निर्देश आनंद सदा शिव का मतलब किया निर्देश आनंद अर्थ है कल्याण आनंदम माने नित्य प्रकाश स्वयं ज्योति है परमात्मा पर जो परहमस्मी वै वैम एव विवेक आत्मतुत्व दिश्यते इस प्रकार से वेग के द्वारा आतु तत्व का मतलब का निश्चित किए जाने पर कस्य भोक्तृत्व कश्य भोक्तृत्व किसमें आपका प्राची भाव स्थित हो गए तो भोक्तृत्व क्या हो गया दृश्य कोटी में चला गया चले भोग की था भोक्ता आपने सत्य मानता था अब भोक्तृवित क्या हो गया भोक्तृत्वी दृश्य में चला गया वो भी मिथ्या में चला गया एकमात्र साक्षी सत्य परमात्मा चिन्मय रह गया विवेक आत्मत्वित सती भोक्तृत्व कसा फिर भोक्तृत्व कहाँ किसके पास रह गया कौन रह गया भोक्ता ऐसे पूछने नहीं जवाब देते विवेचित तत्व शब्दा विव तिष्य एवं विवेचिते तत्व जब इस प्रकार का तत्व का विवेचन करके अनुभव कर लिया तो विज्ञान में इस शब्द से कहा जा रहा था जो छिदाभासमें आप दृश्य रूप में देखोगे हो ये भोगता है ये जो छिदाभास है इसमें मिथ्या भोगतृत्व है और जो घटपड़ादी है इनमें मिथ्या भोग्यत्व है इनको जो सुंदुक हो रहा है वो मिथ्या भोग है ऐसा चिदाभास में मिथ्या भोगतृत्व घटादियों में मिथ्या भोग्यत्व इनके संबंध से होने वाला सुख युक्त का भोग में मिथ्या भोगत्व का निश्चय हो जाता है उसे भोक्तृत्व रह जाता है जो विज्ञान शब्द है ना अभिधीयमान विज्ञान शब्द से कथन किया जा रहा था छिदा भाष्य विकारी विकारी होने से उसे भोक्तृत्व हो गया कैसे भोक्तृत्व कल्पित भोग पहले भोक्तृत्व में लिए थे जो आम आदमी सभी के द्वारा स्वीकृत विशिष्ट में लिया था ना पहले और अब क्या कर दिया विशिष्ट को अलग कर दिया अलग हो गया अलग हो गया अब हम क्या देख रहे हैं चिदाभास में भोक्तृत्व देख रहे हैं लेकिन क्यों चिदावास भोक्तृत्व नहीं हो सकता हमने पहले कहा था तब हम कहेंगे वास्तव क्य भोक्तृत्व हो नहीं सकता है भोक्तृत्व नहीं हो सकता भोक्तृत्व नहीं हो सकता क्योंकि चिदाबास में केवल चिदावास में भोक्तृत्व हो सकता है पहले सत्यत्व विचार चल रही थी तब कहा होने सेवने सेवल से, तो भुक्तृत्व तो नहीं आ सकता था कूटस्थ नित्य अविकार्य उसे भी नहीं हो सकता था कूटसा नहीं भोक्तृत्व हमने मान के चला था और अब जो विवेचन कर लिया वे करने के बाद बचा किया तो भुक्तृत्व कहाँ रह जाएगा में जो विज्ञान में करके कहा जाता है, उसे भोक्तर तो दृश्य रूपेण, रूपेण ग्रहण किया जाए। कि कि तो पहले आपने कहा चिदा भोक्तृत्व अंगीकार करोगे अभी आप अंगीकार कर रहे हो चिदावास में भोक्तृत्व अभी स्वीकार कर रहे हो कहीं शुरू में आपने क्या कहा था काम है वचो भोक्त भाव लक्ष्या आपने कहा का कश्य काम है जो शब्द है भोक्तृत्व भाव को सिद्ध करने के लिए है और आप चिदावर से भोक्तृत्व स्वीकार कर रहे हो पूर्वोक्ति ज्ञान ने तो पूर्वोक्ति के साथ में व्याघात दोष हो रहा है इत्याशं कदम तो पर वहां किस किले का यहाँ किस किले का स्पष्ट ग्रहण करना चाहिए तस्वचन से पारमार्थ भोक्त भाव पर आ गया ना? जो कहा गया पारमार्थिक भोक्तृत्व रहा है पारमार्थिक कोई विरोध नहीं रहा वहां में भोक्त भाव कहा था वो पारमार्थिक भोक्त भाव कथन है वहां और कहना तो मिथ्या भोक्तृत्व का है मान बस कोई विरोध नहीं रह गया पारमार्थिक पारमारोक् भावपरम प्रेत्या भोक्तछिद मिथ्याम साधिभास्केंद्र मिथ्यात्सोक्तृत्व मिथ्या कर मयिकोय श्रुतिरनुभवादपी इंद्रजालं जगत्म तदंत पाते विचार करके देखो जब सारा जगत की माया है माया में जगत के अंदर ही एक कार्य है ना में वो सत्य कैसे हो जाएगा तो इंद्रजात जो दिखा रहा है वो सारा मिथ्या है उसके अंदर जो दिखा तो एक चिड़िया सत्य है ऐसा कैसे हो जाएगा अरे उसे दिखाया जब सारा झूठा है उधर दिखाया उस चिड़िया वो भी झूठा है वो एक चिड़िया कैसे हो जाएगा का तो भी है ना, जब वो सारे जो सारे मिथ्या है उसके अंत पात उसके अंतर्वर्ती रहने वाला जो चीज होगा वो भी मिथ्या ही होगा महाराज चित्र जो है ना वो झूठा है चित्र का कोट सच्चा है ठंडी दूर हो जाएगी सच्चा कहा हो सकता है जब सारा चित्र झूठा है चित्र ऊपर से सारा झूठा है तो उससे पहना हुआ कोट भी झूठा है उसी प्रकार यहाँ पर भी है सारा जगत जब माया है तो जगत की अंतर्गत तो बुद्धि भी क्या है माया का ही कार्य एक कार्य अनंत जगत रूपा कार्य में से एक कार्य आपका बुद्धि भी है उसे बड़ा आवासा में एक कार्य है वो तो जगत के अंतर्गति है ना जब सारा जगत मिथ्या हो गया तो जगत के अंतर्गत वस्तु भी मिथ्या अत जब चिदाभास ही मिथ्या है तो उसमें रहने कैसे हो जाएगा कल्पना ही तो गए होगी इस तरह से छिदाभा मिथ्या चिंतन करना चाहिए माइकोयम चिदाभास जो क्या है माइक है, मैंने माया का कार्य किस आदर पर बोल रहे हो श्रुतिर अनुभवी श्रुति के आधार पर और अनुभव के आधार पर बोल रहा तो अनुभव क्या है जैसे इंद्रजाल की सगल पदार्थ मिथ्या है तो इंद्रजाल के बारे में एक चढ़िया या कोई चीज होगी वो भी मिथ्या ही होगी यथा तथा जब सारा जगत को माया से निर्मित कार्य कह दिया जगत के अंत पापी उस जगत के अंतपाति भीतर में रहने वाला एक चिदाबास है अयम यह भी तहा। जगती मिथ्या है जगती माइक है इसलिए यह भी जगदअंत प्राति कौन यह मने चिदाभाष ये भी क्या है मिथ्या है माइक है यह सिद्ध हो गया अगर तो अयम चिदा भास हो माइक मृषात्मक को मने मिथ्या है क्यों श्रदय है श्रुति से प्रमाण जीवे आभा श्रदय मित्रता में आया जीव और ईश्वर ये दोनों ही आभास के आभाष बनाया नकली चीजें हैं ईश्वर भी सच्चा नहीं है जीव भी सच्चा नहीं जीव एक छोटी उपाध्य पड़ा हुआ प्रतिबिंब है और ईश्वर एक बड़ा उपाध्याय पड़ा हुआ प्रतिबिंब है इतना ही अंतर है यह पहले दुष्टांत किया तो घड़े में जो जल है उसे भी सूर्य का प्रतिम्ब पड़ रहा है बादल में जो जल है उसे भी प्रतिम्ब पड़ रहा है तो घड़े में जो जल उसका प्रतिबंध कितना छोटा होगा वो छोटा सा होगा जितना जल का मुंह है घड़े का मुंह जितना होगा इतना जल होगा उतनी होगी और बादल की लंबी चौड़ी है उस पर जो प्रतिम्ब पड़ेगा कितना लंबा छोटा प्रतिम्ब पड़ेगा उसी प्रकार जितनी बड़ी उपाधि उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब है उतना बड़ा अभिमान चलेगा जितना छोटा उपाधि छोटा प्रतिबिंब छोटा अभिमान तो सारा जगत का अभिमान कर रहा है और आप अपने शरीर का अभिमान करें जीव ईश अनुभव क्या है दृष्ट्राद तृतय मध्यवर्तिद्रष्ट्रादि तृतय मध्यवर्ति दृष्टि दृश्य दर्शन भोक्तृ भोग्य भोगण श्रोतव्य ये सारी चीज त्रिपुटी है ना सारी चीज हर इंद्रिय का त्रिपुटी होता है मंत्री मन्ताव्य मनन विज्ञात विज्ञातव्य विज्ञान ऐसी सारी चीज की त्रिपुटी है हर इंद्रिय का त्रिपुटी है मन का त्रिपुटी बुद्धि का त्रिपुटी अहंकार का त्रिपुटी अहंकर् अहंकर्तव्य और अहंकरणम अहंकार करते नहीं अहंकार करना यह भोग आप्यार, आप्यार, मैं अहंकार कर रहा हूं वो तो कर्तृत्व है अहंकार कर्तृत्व और अहंकार तो त्रिपुट सारी चीज में है शुरू से लेकर बुद्धि अहंकार मन विज्ञान और श्रोत्र इंद्री जितने भी सारे इंद्रियन लोगी गो में हर इंद्रिय का दसों इंद्रिय और चारों अंतकरण सभी में आप इस तरह से त्रिपुटी बना लेना इसलिए कहते हैं तीनों को त्रिपुटी है अयम क्यों द्रष्ट्रादि तृत के अंतर्गत चिदाभास अनुभूय मन तत्व तदेव उपाद कैसे वो दृष्टान इंद्रजाल मिथ्या मिथ्या जगति इंद्रजाल के समान भूत जगत के वर्ती है कौन ये सारी भाष की मिथ्या हो गया तदू विधरी से कौन अनुभव करता है सभी नहीं विद्वदेश विद्वान विवेकी लोग ही ऐसा अनुभव कर पाते हैं यद जगद अंत जिसने वह जल जनता की थी अथा की योजना इसलिए जगवा में क्या है ऐसा निश्चय करना चाहिए